ओम श्री परमात्मे नम तैत्रीयोपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय तैतृय शाखा के अंतर्गत तैतृय आरण्यक का अंग है तैतरीय आरण्यक के दस अध्याय हैं उनमें से सातवें आठवें और नवे अध्यायों को ही तैत्रीय उपनिषद कहा जाता है शांतिपा ओण मित्रस् संवरुण सर नो भव सर इंद्रो बृहस्पति षंडो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो क्षम ब्रह्मा ब्रह्मासि। स्वामे प्रत्यक्ष ब्रह्म वधिष्या वदिषा सत्यम वदिषा तम अवतो तद्वक्ता अवतुं अवतु, अवतु वक्ता ओं शाति शाति शाति हरि ओ शिक्षावल्ली इस प्रकरण में दी हुई शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बना लेने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक के सर्वोत्तम फल को पा सकता है और ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है इस भाव को समझाने के लिए इस प्रकरण का नाम शिक्षावल्ली रखा गया है प्रथम अनुवाक ओण मित्र संवरुण षण सर इंद्रो बृहस्पति षण विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्ष ब्रह्मा सेमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म धृतम वदसा मे सत्यम वदेश तन्मावतो तदवक्ता अवतु मवतु वक्ता ओम शाति शाति शाति हरि ओं इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याण कल्याणप्रद हो तथा रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याण कल्याणप्रद हो चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्जमा हमारे लिए कल्याणकारी हो बल और भुजाओं के अधिष्ठाता इंद्र तथा वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति दोनों हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हों त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता है हमारे लिए कल्याणकारी हो उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप ब्रह्म के लिए नमस्कार है हे वायुदेव तुम्हारे लिए नमस्कार है तुम ही प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले ब्रह्म हो इसलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा तुम ऋत के अधिष्ठाता हो इसलिए मैं तुम्हें ऋत नाम से पुकारूँगा तुम सत्य के अधिष्ठाता हो अतः मैं तुम्हें सत्य नाम से कहूँगा वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करे वह वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करे रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे आचार्य की भगवान शांति स्वरूप है शांति स्वरूप है शांति स्वरूप हैं प्रथम अनुवाक समाप्त द्वितीय अनुवाक शिक्षा व्याख्यास्याम वर्णस्वर मात्राबल माम संतान से अब हम शिक्षा का वर्णन करेंगे वर्ण स्वर मात्रा प्रयत्न वर्णों का समृद्धि से उच्चारण अथवा गान करने की रीति और संधि इस प्रकार वेद के उच्चारण की शिक्षा का अध्याय कहा गया द्वितीयअुवाप्त तृतीयअुवाक अब आचार्य अपने और शिष्य के अभ्युदय की इच्छा प्रकट करते हुए संगीता विषयक उपासना विधि आरंभ करते हैं सह नौ यश सह नौ ब्रह्मवर्चस अथात सगंभिताया पंचस्विणेश ज्योतिषमधिमधि प्रजम, प्रजमध्यात्म तांभीता इचक्षते अथाधिकम पृथिवी पूर्व जोरुतरूप आकाशसन्धि वा सन्धानम अत्यधिलोकम हम आचार और शिष्य दोनों का यश एक साथ बढ़े तथा एक साथ ही हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करने के अनंतर जहां से हम लोकों के विषय में ज्योतियों के विषय में विद्या के विषय में प्रजा के विषय में और शरीर के विषय में इस तरह पांच स्थानों में संगीता के रहस्य का वर्णन करेंगे इन सबको महासंगीता इस नाम से कहते हैं उनमें से यह पहली लोकविषयक संगीता है पृथ्वी पूर्व रूप पूर्व वर्ण है स्वर्गलोक उत्तर रूप पर वर्ण है आकाश संधिमेल से बना हुआ रूप तथा वायु दोनों का संयोजक है इस प्रकार यह लोक विषयक संहिता की उपासना विधि पूरी हुई अथाधित ज्योतिषम अग्निपूर्व रूपम आदित्योत्तरूपम आपधि वैद्युत संधानम ज्योतिषम अब विषयक संगीता का वर्णन करते हैं अग्नि पूर्व रूप पूर्व वर्ण है सूर्य उत्तर रूप पर वर्ण है जल मेघ इन दोनों की संधि मेल से बना हुआ रूप है और बिजली इनका संघा संधान जोड़ने का हेतु है इस प्रकार ज्योतिविषय संहिता कही गई अथाधि आचार्य आचार्यपो ऊर्वरूप अन्ते व्युतरूपम विद्यासन्धि प्रवचनगम सन्धानम इत्यधिवेद्यम अब विद्या विषयक संगीता का आरंभ करते हैं गुरु पहला वर्ण है समीप निवास करने वाला शिष्य दूसरा वर्ण है दोनों के मिलने से उत्पन्न विद्या मिला हुआ रूप है गुरु द्वारा दिया हुआ उपदेश ही संधि का हेतु है इस प्रकार यह विद्या विषयक संगीता कही गई अतादे प्रजं माता पूर्व रूपम पिताम प्रजा संधि प्रजननगम सन्धानम इत्यधे प्रजम अब प्रजाविषयक विषयक संहिता कहते हैं माता पूर्वरूप पूर्ववर्ण है पिता उत्तर रूप परवर्ण है उन दोनों के मेल से उत्पन्न संतान संधि है तथा प्रजनन संतानों पति के अनुकूल व्यापार संधान संधि का कारण है इस प्रकार यह प्रजाविषयक विषयक संहिता कही गई अथाध्यात्म अथराहनो पूर्व रूपम उत्तराहनुरुतरूप वाक्सधि जिह्वासंधानम अब आत्मविषयक संगीता का वर्णन करते हैं नीचे का जबड़ा पूर्वरूप पूर्ववर्ण है ऊपर का जबड़ा दूसरा रूप पर वर्ण है दोनों के मिलने से उत्पन्न वाणी संधि है और जिह्वा संधान वाणी रूप संधि की उत्पत्ति का कारण है इस प्रकार यह आत्मविष्यक संगीता कही गई इतिमा महासगम्भिताया एवेता महासंगम संगमता व्याख्याता वेद संधीयतः प्रजया पशु ब्रह्मेन्नाद्यन सुवर्गेण लोकेन इस प्रकार ये पांच महासंहिताएँ कही गई हैं जो मनुष्य इस प्रकार इन ऊपर बताई हुई महासंहिताओं को जान लेता है वह संतान से पशुओं से ब्रह्म से अन्न आदि भोग्य पदार्थों से और स्वर्ग रूप लोक से संपन्न हो जाता है तृतीय समाप्त, चतुर्थ अणुवाकतु अणुवाकसा वृषभ विश्व सवेन्द्रो सभीन्द्रो मेधया स्ुणोत अमृतसारणो भूया शरीर मे विचर्षण मधुवत्तमा कर्णा भोरि विस्रुव ब्रमण कौशोसी मेधयापिहिता श्रुत में गोपाया जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है सर्वरूप है और अमृत स्वरूप वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है द ओंकार स्वरूप सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करें, हे देव मैं आपकी कृपा से अमृतमय परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं, मेरा शरीर विशेष फूर्तीला सब प्रकार से रोग रहित हो और मेरी जिहवा अतिशय मधुमति मधुरभाषिनी हो जाए मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं। हे hey, प्रणव तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर आवहंती वितन्वा कर्वाचित्मन वाचासी मम गाव अनेर्वदा ततो में श्रियमाबह लो म उसके बाद अब ऐश्वर्य प्राप्त करने की रीति बताते हैं हे देव जो श्री मेरे अपने दिए तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र और गावें तथा खाने पीने के पदार्थ सदैव ला देने वाली उनका विस्तार करने वाली तथा उन्हें बनाने वाली है रोए वाले भेड़ बकरी आदि पशुओं के सहित उस श्री को मेरे लिए तू लिया स्वाहा इसी उद्देश्य से तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है आचार्य को ब्रह्मचारियों के हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिए इसकी विधि बताई जाती है आमायत ब्रह्मचारिण स्वाहा विमायनों ब्रह्मचारिण स्वाहा प्रमायनों ब्रह्मचारिण स्वाहा दम तो स्वाहा शामों ब्रह्मचारिण स्वाहा ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति दी जाती है ब्रह्मचारी लोग कपट शून्य हो स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है ब्रह्मचारी लोग प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हों स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हों स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है ब्रह्मचारी लोग मन को वश में करने वाले हों स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहूती है आचार्य को अपने लौकिक और पारलौकिक हित के लिए किस प्रकार हवन करना चाहिए इसकी विधि बताई जाती है यशो जने सेयान स्वाहा श्रेयासो से सा स्वाहा त्वाभ प्रविषाणे स्वाहा सम भग प्रविश्य स्वाहा तस्म सहस्रशा के निभगाहम तय मृहे स्वाहा लोगों में मैं यशस्वी हों स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहूति है महान धनवानों की उपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहूती है हे भगवन उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है हे भगवन वह तू मुझ में प्रविष्ट हो जा स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है हे भगवान उस हजारों शाखा वाले आप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अपने को विशुद्ध कर लूँ स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है यथा पवतायते यथा मासा अहर्जरम एवं माम ब्रह्मचारिणो धातरा सर्वतस्वाहा स्वाहा पृथ्वी प्रमा प्रमाही जिस प्रकार नदी आदि के जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर रूप काल में चले जाते हैं हे विधाता इसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति है तू सबका विश्राम स्थान है मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर मुझे प्राप्त हो जा चतुर्थ अनुवाक समाप्त